कथा से मनतक मणि कथा एक बार नेमि शरण ने तीर्थ में शौनक आदि 88000 ऋषियों ने शास्त्र के ज्ञाता सूत जी से पूछा कि हे सूत जी सब कार्यों की उपद्रव रहित समाप्ति किस तरह से हो धन को कमाने में कैसे सफलता मिल सकती है और मनुष्यों के पुत्र सौभाग्य धन संपत्ति की बढ़ोतरी किस प्रकार हो सकती है पति पत्नी में क्लेश भाव से बचाव भाई भाई में आपस में लड़ाई झगड़ा तथा उदास चिंता से कैसे छुटकारा मिल सकता है विद्या की प्राप्ति व्यापार खेती का कार्य एवं राजाओं को अपने दुश्मनों पर विजय किस तरह मिल सकती है किस देवता कि की आराधना से मनुष्य की मनोकामनाएं पूरी हो सकती है हे सूत्र जी इन सब को आप विस्तार पुराने समय में जब कौरव पांडो की सेना युद्ध करने के लिए तैयार हुई उसी समय युधिष्ठिर ने कृष्ण जी से पूछा हे कृष्ण जी हमारी बिना किसी विघ्न के विजय किस प्रकार होगी किस देवता के कि आराधना से हम इस मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर सकेंगे श्री कृष्ण जी ने कहा हे युधिष्ठिर पार्वती जी के रथ से उत्पन्न गणपति जी की पूजा करनी चाहिए उनकी आराधना से आपको अपना राज्य मिल जाएगा इसमें बिल्कुल संशय नहीं है युधिष्ठिर ने पूछा हे ऋषि केस गणेश जी की पूजन का क्या तरीका है किस तिथि को पूजा करनी चाहिए श्री कृष्ण जी का हे युधिष्ठिर भादो माके शुक्ल पक्षी चतुर्थी को अथवा सावन अगहन एवं माघ माके चतुर्थी को भी पूजा की जा सकती है हे युधिष्ठिर यदि आप चाहें तो सदा पूर्वक भादो शुक्ल चतुर्थी से ही गणपति जी की आराधना शुरू कर दीजिए वर्ध करने वाला सुबह उठकर सफेद तिल से स्नान करें दोपहर में अपनी शक्ति अनुसार आधा तोला 1 तोला 2 तोला अथवा 4 तोला की सोने की मूर्ति बना ले सोने के अभाव में चांदी की बना ले चांदी की मूर्ति यदि नहीं बनवा सके तो मिट्टी की मूर्ति बना ले धन के होते हुए कमी ना बरते मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भाद्र शुक्ल चतुर्थी को इनकी आराधना करें ऐसा करने से सारी इच्छाएं पूरी होती है ध्यान करने की विधि एक दांत वाले छाज के समान बड़े कान वाले हाथी की तरह मुख वाले चार भुजाओं वाले हाथ में पाश व अंकुश रखे सिद्ध विनायक गणपति जी का हम ध्यान करते हैं एक चित होकर पूजन करें पहले पंचामर्थ के बाद में जल से नहलाएं गणेश जी को गंध चढ़ाएं उनका आहाम करें पाद्य आरध्य देकर दलाल वैसे चढ़ाएं इसके बाद पुष्प धूप दीप और भोग अर्पित करें पुनः पान के ऊपर थोड़ी सी मात्रा में सोना अथवा रुपया अठन्नी आदि चढ़ाएं फिर गणेश जी पर 21 दूध चढ़ाएं दुर्वा से इन नामों द्वारा हे गणपति हे उमापुत्र हे धूम्रवण हे विनायक हे एकदंत हे गजनो के हे लंबोदर हे सर्वसिद्धिदाता हे भालचंद्र हे मुषक वान ए पिंगलन हे, पिंगल हे गजानन महाराज मैं आपको प्रणाम करता हूं रोली फूल चावल के साथ दो-दो दूध लेकर प्रत्येक नाम बोलते हुए अलग-अलग नामों से दूध अर्पित करें हे देव आप मेरे दूध को ग्रहण करें मैं आपकी बार-बार प्रार्थना कर रहा हूं इसके पश्चात देसी घी से बने 21 लड्डू हाथ में रख हे कुरुकुल प्रदीप ऐसा कहकर गणपति जी के आगे रखे दे उनमें से 10 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दे और 10 लड्डू अपने लिए रख ले शेष लड्डू को गणेश जी के भोग हेतु पड़ा रहने दे, दे। स्वर्ण शाम भोजन करें मूंगफली वनस्पति आदि का तेल प्रयोग ना करें नीचे वस्त के वस्त्र एवं ऊपर के वस्त्र सहित गणपति जी को मूर्ति को समस्त कष्ट निवारण हेतु विद्वान ब्राह्मण को दान कर दें यह निश्चित इस विधि से गणपति जी की पूजा करने से आप सब पांडवों की जीत होगी यह निश्चय है गुरु से दीक्षा ग्रहण करते वक्त वैष्णव आदि शुरू में गणेश पूजन करते हैं इनकी पूजा करने से विष्णु शिव सूर्य पार्वती दुर्गा अग्नि आदि विशिष्ट देवा की भी आराधना हो जाती है इनकी आराधना से चंडिका आदि सभी प्रसन्न होते हैं हे मुनियों सिद्धि विनायक गणेश जी की पूजा से उनकी कृपावश मनुष्य के समस्त कार्य पूर्ण होते हैं भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की आराधना शिव लोक में हुई इस दिन स्नान दान व्रत पूजन आदि करने से गणपति जी की कृपा से शताधिक फल होता है यह hey, युधिष्ठिर इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं करना चाहिए अतः दोपहर में ही पूजा कर लेनी चाहिए सिंह राशि की संक्रांति में तथा शुक्ल पक्षी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन करने से चोरी हत्या अभिचार आदि का पाप लगता है इसलिए इस दिन चंद्र दर्शन निषेध है यदि भूल से चंद्रमा दिख जाए तो ऐसा कहे सिंह ने प्रसंगजीत को मार डाला और जांबवान ने शेर को मृत्युलोक भेज दिया हे बेटा अब रो नहीं तुम्हारे स्वयंमंतक मणि यह है स्वयंमंतक मणि का उपाख्यान भगवान शंकर जी कहते हैं कि आप लोग इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने भादो शुक्र चतुर्थी को सदैव गणेश जी के सुंदर फल देने वाले व्रत को करें स्त्री पुरुष जो भी इस व्रत को करते हैं वे शीघ्र ही कष्टों से मुक्त हो जाते हैं सुनसान वन में विपरीत परिस्थितियों में कचरी संबंधी मामलों में यह व्रत सब कार्यों में सफलता देने वाला है गणपति जी को यह व्रत बहुत ही प्रिय है सनत कुमार जी पूछते हैं कि पूर्ण काल में इस व्रत को किसने किया था मृत्युलोक में यह कैसे शुरू हुआ इसे विस्तार से बतलाइए शंकर भगवान ने कहा कि इस व्रत को सबसे पहले कृष्ण जी ने किया था जब उन पर झूठा दोष लगाया गया तब उसके निवारण हेतु नारद जी ने उनसे इस व्रत को करने के लिए कहा था सनक कुमार ने आशय से दोबारा यह प्रश्न किया कि हे नंदीकेश्वर कृष्ण भगवान सृष्टि को रचने वाले पालन करने वाले एवं नष्ट करने वाले तथा निर्गुण में सगुण निर्गुन, सभी गुणों से युक्त ऐसे समस्त प्राणियों के हृदय में रहने वाले भगवान कृष्ण को झूठा दोष कैसे लगा यह आशयजनक है आप इस उपख्यान को बताइए भगवान शंकर कहने लगे पृथ्वी का भार मुक्त करने के लिए विष्णु भगवान और हलधर Магад کے рاجа жара сندھ کے بار بار آکران کرنے کے فلسلو قرسج نے سمجھ میں سونے کی دعار کا پوری بنوائی اس دعار کا پوری میں 16,000 ранیوں کے 16,000 махнів کو بنوائی تطور ان سب махнів میں پارجات نام کے برکش کو لگوایا 56 کروڑ یادوں کے لئے 56 کروڑ مکانوں کا نرمان کرائی اس کے عطیق درامن چھتری وحشم شدوادی لوگوں کے لئے نیجوا سستان بنوائی جہاں جنتہ شانتی سے رہتی تھی उसी पुरी में उग्र नामक यादव के 17जीत और प्रसन्नजीत दो पुत्र हुए समुद्र के किनारे सूर्य भगवान को प्रसन्न करने हेतु 17जीत निरादर तपस्या करने लगे सूर्य भगवान उनकी इस तपस्या से खुश होकर उनके सामने उपस्थित हुए 17जीत उनसे बहुत खुश हुए 17जीत प्रार्थना करने लगे हे तेज के स्वरूप हे स्वर्ण प्रकाशवान हे भगवान भास्कर आपको मेरा बारम्बार प्रणाम है हे ग्रहों के राजा हे चंद्रमा को प्रकाश देने वाले हे संपूर्ण देव के सामने मैं आपको नमस्कार करता हूं आप मेरे पर प्रसन्न हो सतराजीत की ऐसी प्रार्थना करने से भगवान सूर्य ने सतराजीत से मधुर वाणी में कहा कि हम तुम पर बहुत खुश है तुम जो चाहते हो हमसे मांग लो हम तुम्हारी पूजा से संतुष्ट है और तुम ये सुंदर रतन को ले लो यह देवों को भी प्राप्नी है ऐसा कते भगवान ने मनी अपनी गले से उतार कर उसे दे दी भगवान सूरे नाला ने उससे का ये मनी प्तिति दिन 24 मिन सोना प्रदार करती है इसके धारन करने के समय पवितर नणा आवश्यक है ये 17 अपवितर समय सोचा अवस्था में धारण करने से पहनने वाले को मौत हो जाती है ऐसा करके सूर्य भगवान अदृष्ट हुए मणि को पहनकर सत्रजीत सूर्य के समान तेजस्वी लगने लगे उनके द्वारकापुरी में प्रविष्ट करने पर उस तेज के फलस्वरूप किसी को पता चला कि जब लोग पास में आए और साफ तौर से देखा तो हमने जाना कि ये सूर्य नहीं है ये तो सत्राजित है जो कंठ में मणि धारण किए हुए है मणि को देख भगवान कृष्ण जी का मन मच गया लेकिन उन्होंने मणि लेने की इच्छा नहीं की इधर सत्राजित को संदेह पैदा हुआ कि कृष्ण जी कहीं मुझसे मणि न ले ले इस संदेश उसने अपने मणि अपने भाई प्रशांत सेठ को दे दी और पवित्र रखकर उसे पहनने के लिए सावधान किया A सन शिकार के लिए प्रसिद्ध कृष्ण जी के साथ उस्मनी को धारण किए वन में गए अपरिपत्तिता के कारण प्रसिद्ध को एक सिंह ने मार डाला उस सिंह को रतन ले जाते समस्त द्वार का में रहने वालों ने किशनी को अकीला आया, देकर अन्मान लगाया, कई महीं में के लालच में सरी किशनी ने प्रसंजीत को माह डाला, ऐसा कौन सा पाप है, जो लोगी के लिए ने करने वाला हो, वह तो अपने गूरों को भी माह डालता है, सब लोग यह चचा कहने लगे झूठा दोष लगाने से कृष्ण जी का मन बहुत दुखी हुआ और वे बिना कुछ कहे लोगों को साथ लेकर शहर से बाहर चले गए वन में श्री कृष्ण जी ने प्रसंगजीत को सिंह द्वारा मृत पाया कृष्ण जी सवारी के साथ उन के बूंदों के सारे कृष्ण जी उस गुफा में गए दक्षिणवासी गुफा बहुत ही डरावनी तथा अंधकार वाली थी अतः राजा जी ने को गुफा के दरवाजे पर छोड़कर कृष्ण जी स्वयं अपने तेज से अंधकार को नष्ट करके उस गुफा में 400 कोस तक चले गए वहां पहुंचे तो उन्होंने एक सुंदर महल देखा जिसमें जानमान का पुत्र एक सुंदर मणि रत्न लटके पालने में झूल रहा था बालके ऊपर उस खिलौने स्वरूप मणि को लेने ही तो कृष्ण जी उनके पास खड़े हो गए और रूप से परिपूर्ण कमल के समान नेत्र वाले किशोरी उसे पालने को झुला रही थी ऐसी सौंदर्यति को देखकर कृष्ण जी चकित हुए वे के लाली है कमल में भगवान श्री कृष्ण को देखकर बाला कामता और गई शनेश ने प्यार भरी वाणी से कहने लगी कि मेरे पिताजी के देखने से पूर्व आप यहां से चले जाइए ऐसा कहने पर कृष्ण जी हंसकर अपना पांचजन्य शंख बजाने लगे शंख की ध्वनि सुनकर इस це को декасабі стріатчик не चीखने पुकारने लगी और गुफा के समस्त Ашрім і में हो गए। उधर गुफा के दरवाजे पर कृष्ण є इंतजार कर रहे प्रजाजन उन्हें मृत समझ яке दिन мрітве, яке वापस आ गए और वहां яке є мрітве, яке इत्रयु के बातों को याद कर जामन ने भगवान श्री कृष्ण जी को पहचान लिया जामन कहने लगे कि मुझे देव राक्षस के नाग गंधर पिशाच आदि कोई भी नहीं जीत सकता ये मेरे साहस के सामने नहीं ठहर सकते हे देवों के देव आप मुझे जिनो लंका पर आक्रमण करके राक्षस को अपने बाणों द्वारा मारा था जब जामन ने ने पहचान लिया तो उसे श्री कृष्ण ने कहने लगे हे hey दक्षराज इस मणि के कारण मुझे झूठा दोष लगा है अतः इस मणि को लेने हेतु मैं इस गुफा में आया हूं भगवान की यह बात सुनकर जामन ने प्रसन्नता से अपनी कन्या को जामनती उन्हें सौंप दिया और दएज में वह मणि दे दी भगवान कृष्ण ने कन्या और मणि प्राप्त कर जामन को ज्ञान का उपदेश देकर जाने का विचार किया जामनती के साथ मणि सहित कृष्ण जी प्रसन्नचित होकर द्वारिका लौटे श्री कृष्ण को पत्नी सहित मणि लेकर लौटा देख सभी पुरुष खुशी मनाने लगे कृष्ण जी मित्रजनों के साथ यादव के राजसभा में आए वहां उन्होंने मणि के लुप्त हो जाने और उसके दोबारा मिल जाने की समस्त घटना को बताया और राजसभा में उपस्थित सत्रजीत को वह मणि दे दी इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण झूठे दोष से मुक्त हो गए सत्यजित मणि पाकर बहुत लज्जित हुए जिसके कारण उन्होंने सत्यभामा का विवाह कृष्ण जी से कर दिया इसके पश्चात समस्त द्वापर आदि यादव सत्यजित से माने लेने हेतु शत्रु करने लगे एक समय की बात है कि श्री कृष्ण जी कहीं गए हुए थे उनके नए होने पर शत धनवान ने सत्राजीत को मारकर वह मणि ले ली श्री कृष्ण के आने पर सत्यभामा ने इन सब बातें बताई नगर में फिर यह बात होने लगी ये कृष्ण अंदर से तो काले और बाहर से सीधे लगते हैं तब कृष्ण जी ने अपने भाई बलदेव जी से कहा कि शत धनवान ने सत्राजी को मार डाला है और अब मणि लेकर दूसरी जगह जाने वाला है यह मणि हमारे लिए भोगने लायक है सत धनवा को यह पता चला तो उसने डरकर उस्मनी को अलकूड को दे दिया तथा स्वयं घोड़ी पर चढ़कर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया भगवान श्री कृष्ण और बलराम ने रथ पर चढ़कर उसका पीछा किया 100 कोस के बाद उसकी घोड़ी को मार डाला गया तब वह पैदल ही दौड़ा श्री कृष्ण ने दौड़कर उसे पकड़ लिया और उसे मार डाला कृष्ण जी ने बलदेव से कहा कि भाई इसके पास तो मणि नहीं मिली बलराम जी बात और गुस्सा होकर कहने लगे कृष्ण तुमने सदैव कपट किया है तुमसे अधिक पापी और कोई नहीं है जब तुम धन के लोभ और अपने सगे संबंधियों की हत्या करने में भी भूल नहीं करते तो ऐसा कौन भाई होगा जो तुम्हारा साथ दे इसके पश्चात कृष्ण जी ने कसम खाकर बलराम को भरोसा दिलाने की कोशिश की ऐसी झूठी बात के दुख को बर्दाश्त करना दिकार है एक-एक कर बलदेव जी विदर्भ देश की तरफ चले गए और कृष्ण जी रथ पर चढ़कर वापस द्वारका में लौटाए कृष्ण के लौटने पर द्वारका के लोगों में फिर यह बात होने लगी कि भुमने हेतु द्वारिका से चल दिया उसने काशीपुरी में पहुंचकर यज्ञपति भगवान के निमित्त विष्णु योग किया और अकूर ने उस मणि से रोज सोना प्राप्त करने के द्वारा सभी यज्ञियों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया नगर में देवों के मंदिरों को बनवाया सूर्य द्वारा दी गई मणि को अकूर सदैव मैंने में अपनी अज्ञानता दर्शाते थे मणि के कारण भाई बलराम से विवाद हुआ अनेक बार तरह-तरह के दोष लगते रहे अतः इतना लक्षण कहां तक सहा जाए कृष्ण जी इसी सोच विचार की अवस्था में नारद जी आ गए भगवान द्वारा अतिथि स्वीकार के नारद जी सुख पूर्वक आसन पर विराज और कहने लगे हे केशव आप उदास क्यों दिख रहे हैं और किस चिंता में डूबे हैं आप मुझसे सब बात कहिए श्री कृष्ण ने कहा हे देवसी नारद मुझे कारण उस बार-बार दोष लग रहा आता मुझे अत्यंत खेद हो रहा है मैं आपकी शरण में हूं मुझे चिंता से मुक्त कीजिए नारद जी ने कहा हे वहां पर जो कलंक लगा है उसका कारण मैं जानता हूं आपने भादो सुदी चतुर्थी को चंद्रमा के दर्शन किए हैं अतए आपको बार-बार कलंकित होना पड़ रहा है नारद जी से बात सुनकर कृष्ण जी सार ध्वनि वाणी में कहने लगे हे नारद जी चौथ के चांद को देखने पर कैसे दोष लगता है जबकि दूज के चांद को जी उन्हें व्यर्थ ही सवाल जो बुराई उठानी पड़ेगी श्री कृष्ण जी ने पूछा हे नारद जी अमृत को बरसाने वाला चंद्रमा को गणेश जी ने क्यों श्राप दिया आप इससे सबसे सुंदर कथा को विस्तार से बताइए नारद जी ने कहा कि पुराने समय में ब्रह्मा विष्णु महेश ने मिलकर गणेश जी को अष्ट सिद्धि और नव निधि को पत्नी स्वरूप प्रदान किया शास्त्र में कही गई विधि से गणेश जी की आराधना करके उन्हें समस्त देवों में प्रथम स्थान देकर प्रजापति ब्रह्मा जी उनकी स्तुति करने लगे ब्रह्मा जी ने कहा कायकाय हाथी के समान मुख वाले हे गणपति हे लंबोदर हे दाया हे सृष्टि के कर्ता पालक एवं श्रृंगारकर्ता गणेश जी जो मनोशक्दा भक्ति पूर्वक आपो लड्डू चढ़ाकर पूजा करेंगे उनकी सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और उनकी दुर्लभ सिद्धि मिलेगी इसमें कोई भी संशय नहीं है आपकी आराधना के बिना जो देवता या दानव सफलता की इच्छा करते हैं उन्हें अरबों तक कल्प तक भी सिद्धि नहीं मिलती है हे गणपति जी आपकी कृपा दृष्टि के फलस्वरूप विष्णु पालन करते हैं तथा शिव जी संहार करते हैं ऐसी स्थिति में मेरी सामर्थ्य नहीं है मैं जो आपकी प्रार्थना कर सकूं ब्रह्मा जी के मुख से ऐसी प्रार्थना सुनकर गणेश जी ने कहा हे सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी मैं आपकी प्रार्थना से बहुत खुश हूं आपकी जो इच्छा हो वर के रूप में मुझसे मांग लीजिए ब्रह्मा जी ने कहा मुझे सृष्टि की रचना में किस तरह की बाधा ना हो गणेश जी ने प्रसन्न मन से कहा ऐसा ही होगा ब्रह्मा जी मनचाहा वरदान पाकर अपने लोक को चले गए इधर गणेश जी स्वतः से अपना आदित्य स्वरूप धारण कर आकाश के रास्ते चंद्रलोक में जा पहुंचे रूप से गर्भिष्ठ चंद्रमा ने गणेश जी लंबी की लंबी सूंड हाथी के समान बड़े कान लंबे दांत मोटा पेट और इस हंसी आने वाले रूप को देखा ऐसे अद्भुत रूप को देखकर चंद्रमा को हंसी आ गई इस पर गणेश जी क्रोध हो गए उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि आज से शुक्ल चतुर्थी के दिन कोई भी व्यक्ति तुम्हारे पापी मुख को नहीं देखेगा जो व्यक्ति भूलकर भी तुम्हारे मुख को देखेगा उसे अवश्य ही कलंक लगेगा नारद जी ने कहा हे कृष्ण जी इस देवता ऋषि और गंधर्वों को इससे बहुत निराशा और दुख हुआ फिर सब इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के लोक में गए ब्रह्मा जी से ने, उन लोगों ने कहा कि आज गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दिया है तब ब्रह्मा जी ने उन सब देवताओं से कहा कि गणेश जी का श्राप अकाट्य है उसे न तो मैं घाल सकता हूं और न कोई अन्य देवता ऐशन निश्चित है इसलिए आप सब उनकी शरण में जाइए देवताओं ने पूछा हे ब्रह्मा जी किस प्रकार गणेश जी प्रसन्न होंगे वो उपाय को बतलाइए ब्रह्मा जी ने कहा कि गणेश जी का पूजन कृष्ण चतुर्थी को रात में करना चाहिए देसी घी में मालपुआ लड्डू आदि बनाकर भोग लगाना चाहिए शोम भी हलवा पूरी निष्ठान आदि का भोग लगाकर प्रसाद लेना चाहिए ब्राह्मणों को दान में गणेश जी की सोने की मूर्ति देनी चाहिए यथाशक्ति दक्षिणा दें धन के होते हुए भी कमी नहीं करनी चाहिए पूजन व्रत आदि की समस्या विधि ब्रह्मा जी से जान के सब देवताओं ने गुरु बृहस्पति देव को चंद्रमा के पास भेजा उन्होंने चंद्रमा को ब्रह्मा जी द्वारा बताई विधि को सुनाया चंद्रमा ने इस विधि के द्वारा गणेश जी का व्रत एवं पूजन किया इससे भगवान गणेश जी प्रसन्न हो गए अपने सामने गणेश जी को खेलते हुए देख चंद्रमा उनकी स्तुति करने लगे चंद्रमा ने कहा हे hey प्रभु आप सब जगह और सबके अंतर्यामी हैं हे देवाधिदेव लंबोदर हे वक्रतुंड हे गणपति जी मैंने घमंडवश आपकी हंसी उड़ाई थी उसके लिए मैं आपसे छमा मांगता हूँ आप मुझे पर मुझे अब आपके प्रभाव का पूर्ण ज्ञान हो गया है जो पापी आपकी पूजा नहीं करते उन्हें नर भी नहीं मिलता चंद्रमा से इस प्रकार की स्तुति को सुनकर गणेश यहां से और बादल की गर्जना के समान बोले हे hey, चंद्रमा न तुम पर प्रसन्न हो तुम जो चाहे वर मांग लो चंद्रमा ने कहा हे hey, गणेशवर सब लोग फिर से पहले की तरह मेरा दर्शन करने लगे उनके प्रार्थना करने लगे देवता लोग भगवान गणपति जी से निवेदन करने लगे कि हे देवाधे देवा देवा देवा आप चंद्रमा को श्राप से रहित कर दें यह वरदान हम सब आपसे मांगते हैं आप ब्रह्मा जी की भ्राता को सोच के चंद्रमा को श्राप से रहित कर दें देवताओं की बात सुनकर गणपति जी ने अत्यंत सम्मान पूर्वक कहा कि आप सब मेरे भक्तगण हैं अतः मैं आपका मनचाहा वर प्रदान करता हूं गणेश जी ने कहा जो मनुष्य भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चंद्र दर्शन करेंगे उन्हें मिठा कलंक तो जरूर लगेगा यह तो निसंदेह है लेकिन महीने के में शुक्र बुत्या के दिन जो मुनिश हर मा लगा था तमारा दर्शन करते रहेंगे उन्हें भादो सुदी चोथ की दर्शन दर्शन का मिठ्या दोस नहीं लगेगा नारद जी कहते हैं हे वसुदेव उसी वक्से द्वितीय के दिन सब पुरुष आदर सही चंद्रमा के दर्शन करने लगे जय गणेश जी ने सोम दूज को चंद्रमा के दर्शन की विशेषता को बताया है लेकिन दूज के चंद्र दर्शन करने वाले जो भाद्र शुक्ल चतुर्थी को द्वारा दर्शन करेंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर ही झूठा कलंक भोगना पड़ेगा तत्पश्चात चंद्रमा ने गणेश जी से दोबारा पूछा ऐसी यदि ऐसी घटना हो जाए तो हे गजानन आप किस तरह प्रसन्न होंगे कृपया यह बताएं श्री गणेश ने कहा कृष्ण पक्ष की हर एक चतुर्थी को जो मन से लड्डू का भोग लगाकर मेरी अर्चना करेंगे और विधि से रोहने के साथ तुम्हारी पूजा करेंगे तथा जो लोग मेरी सोने की मूर्ति का पूजन करके कथा को सुनेंगे ब्राह्मणों को भोजन हम दान देंगे तो हमेशा उनके दुखों को नष्ट करता रहूंगा यदि सोने की मूर्ति न बनवा सके तो मिट्टी की सुंदर मूर्ति बनवाएं और नाना प्रकार के सुंदर गंध वाले फूलों से मेरी पूजा करें फिर खुशी से ब्राह्मण को भोजन कराकर तथा विधि सहित पूजन के बाद कथा सुनकर आगे कई विधि द्वारा ब्राह्मणों को समर्पित करें हे गणपति जी आप हमारे इस दान से प्रसन्न होइए और हमेशा हर समय हे देवा देव धी आप हमारे समस्त कार्यों को विघ्न रहित पूर्ण करें आप लड्डू खीर मालपुआ मीठी चीजों से ब्राह्मण को भोजन कराने सोम इच्छा के रूप भोजन करे जो इस प्रकार व्रत रखकर पूजन करे तो मैं उनको सदा विजयकार ही में सफलता धन दान ने और अनेक संतान देता रहूंगा इस प्रकार कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए नारद जी ने कहा हे hey, कृष्ण जी आप भी सूरत को कीजिए इससे आपका कलंक छूट जाएगा तब कृष्ण जी ने नारद जी के के कितना अनुसार अनुष्ठान किया ऐसा करने पर श्री कृष्ण जी कलंक से मुक्त हुए नारद जी कहते हैं जो श्रीमंतक मणि की कथा को सुनेंगे तथा चंद्रा के चरित्र की कथा सुनेंगे उन्हें भाद्र ऐसा देवताओं ने बताया है कि कृष्ण जी ने गणपति जी की पूजा करके व्रत और पूजन से उन्हें खुश किया था स्त्री पुरुषों पर किसी प्रकार की मुसीबत आने पर इस व्रत को करने से उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं संकटों का नाश करने वाले भगवान गणपति जी की प्रसन्नता से मनुष्यों को संसार में सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं जय गणेश